ta uh -huh. uh -huh. हर दूषण पै ग पाता हर पाता न बनाई बनाई भाई निश्चयन कर बरूता जन सदक्ष का जल गिरुका नाना बान नाना कारा युगधर घोर तारा रूप नाया गिणी सद रूप श्रुतिदाता सबने वैकारी नम्र जोग बस सब धारी गही पर गन उड़ी देख कटक भट यति हर साही, साही। तो कहात धर उड़ो आई आई आई आई हरिमार उछाई रिपोरी नव मंडल राम बुलायन जसनता जानती जाओ गिरी संदर आवाण शरतु भयंकर सजग में प्रभु कर पानी सरेशर तु पानी राम रिपुदल चलिया कठिन को दंड चढ़ावा तो को दंड कठिन चढ़ाए सिर जत जूट बाँधस सोव्यों ले परे कोट दुर्ग कथिक समिषाल विशिष सुधारित मनो मृज राज प्रभु गजराज गटा गए आई गए बदमेल कर लोकियल बाल रित धनुज पर भगवान राम लक्ष्मण की बात कर रहे थे उपन खा आई उसकी नाक कहन का दी और वहां से वो हो भागी और जाकर के जो है वो हो खरदूषण के पास वा गई वहां पर जो खरदूषण का ही राज्य था रावण जो है वो हो सबसे बड़ा राजा था उसके अधिमत बहुत से राजा थे मुसाकर लोग जगह जगह उनको राजस्थान दे रखा था तो यहां दंडकार रहने का राज्य हो खूषण इनका था, था दोनों भाई थे रावण के और इनको उसने जो नृत्य कर रखा था रावण ने कि तो राज्य करोगे और सूर्यमखा भी यहीं रहती थी तो वो सीधे पहले एक खरदूषण के पास ही पहुंची वही निकट थे उन्हीं के पास पहुंची नाग कांड दिन भाई विकरारा तो नाग कान के बिना जय हो और विकराल रूप उसका हो गया वैसे ही राक्षसी रूप उसका भयंकर रूप था नाग कान कटने तो भयंकर लगने लगी जन सर्वशैली गेरू के धारा और जैसे की पर्वत से गेरू की धारा बहती हो ऐसे जो है उसके खून बह रहा था नाक कटी तो उसका खून कान कटी तो उसका खून ये खून बहाती हुई और वहां से कभी खरदूषण पर गई गिरता और विराट करती हुई रोती हुई खरदूषण के पास पहुंची और खरदूषण के पास जाकर के कहा कि धीरे धीरे कर पौरुष बल्प से ब्राट भराता और जाकर के प्रदूषण से कहा कि तुम्हारे बल और पौरुष को धिकार ये जाकर के तो से कहा तब तेज ऊंचा सब कहीं से बुझाई अब आगे विस्तार नहीं करते गो स्वामी जी कहते हैं फिर खरदूषण अब इन खो हो गया है तब उसने सब बात बताई कि क्या क्या बात है अब ये जो बात उसको बतानी थी खरदूषण को वहीं जाकर के फिर रावण को फिर आगे चलकर के बताई जब खरदूषण मारे जाएंगे तब लंका में जाकर के रावण से कही वहां जब कहीं भी जाकर तब पता चलेगा कि सब बात विस्तार उसका क्या कहने का तरीका उसका क्या है और कैसे बोलती है कैसे कहती है ये सब वहां देखने को मिल जाएगा जो उसका विस्तार यहां पर नहीं किया लेकिन ये जब खरदूषण के पास पहुंची उनके दरबार में उनके घर पे तो उनके पास जाकर के वो रोटी थी तो रूते रूते और रोज बैठ गई और पर गिर पड़ेगी और कहने लगी हाय हाय तुम्हारे रहते हुए हमारी देखो ये दशा हो गई हमारे नाक काम काट लिए तुम्हारे जैसे तुम्हारी तो को कोई शक्ति नहीं तुम अपने आप को समझते हो बड़े शक्तिशाली हो तुम्हारी शक्ति का दर्द है तुम्हें अगर अपना अभिमान है तुम्हें तुम्हारे तुम क्या तुम अपने, अपने आप को समझते हो तुमसे ज्यादा शक्तिशाली एक से बड़े पड़ोस अब प्रकार से बोलती चली गई तो कर्भूषण ने तुम्हारा बात क्या हुआ तुम बताओ तो सही उनको ये सब इस तो प्रकार से हमको आप कोई व्यक्ति पुरुष है ये बसाकर लोग जब अपने पद को धिकार करके सुने तो हमको गुस्सा आता है कहते हैं कि तुम हमारे जो धिकार कर रहे हो उनको ये तो बताओ तुमको हो गया क्या पता तो चले हमें तो मालूम ही नहीं हुआ तुम कहा नहीं कहा हुआ क्या कैसे कर कैसे क्या हो गया तुमको तो। तब बताया कि यहां पर अयोध्या के राजा जो वो हो दो तो राजकुमार यहां पर चंडकारण्य में रह रहे हैं और तुमको अभी तक पता ही नहीं है तुम्हारा कैसा राज्य है तुम्हारे कैसे दूत है तुमको तो खबर भी नहीं देते तुम्हें बताते भी नहीं हम तो इसी प्रकार से वहां बनने घूमने के लिए इसी प्रकार गए तो वहां पर लोगों ने जहां हमको तो देखा तो हमारे नाच का नि और वहां पर कितने भी तहस्वी हैं ऋषि मुनि हैं सब लोग निर्भय रहते हैं वहां तुम्हारा कोई तुम जा भी नहीं पाता सब लोग करते हैं किसी ने आगे बताया नहीं कितने शक्तिशाली वहां पर विवास कर रहे हैं ऐसे करके उसने बहुत उनको जब खड़दूषण को उत्साहित किया तब तो वो कहने लगी कि कहां बात करते हैं हमें तो नहीं मालूम है बताओ कहां है अभी हम उनकी खबर लेते हैं उनको मारेंगे उसने बताया कि तुम्हारा क्या बल चलेगा वो तो बड़े शक्तिशाली है तो उसने पूछा उनके पास सेना क्योंकि सेना कुछ नहीं है लेकिन वो विनयी सेना जो बड़े शक्तिशाली है तो कहा नाथपान तुम्हारी तो क्यों काटी चार असल में उनके पास एक स्त्री है वो बहुत सुंदर थी वो हम जब उनके पास गए और उसकी हमने निंदा की तो उन्होंने उसकी वजह से ईर्ष्या के वजह से हमारी ना कंता अब उसने अपनी बात तो बताई नहीं कि हमने क्या किया क्या नहीं किया उसने सीता जी को बहाना देकर के उसने उनको खरदूषण को सुनाया तो को खरदूषण को भी लगा अच्छा उनके साथ एक स्त्री भी है यहाँ उस स्त्री भी उनकी पत्नी वो उनके साथ में तो बस ये सब बात जब उनको मालूम हो गया खरदूषण को तो उनका कच्छा अब चलते हैं सेना लेकर के के पास बहुत सी सेना थी तो सब सेना को आदेश उन्होंने दे दिया बुलाया सबको और तैयारी सेना के होने लगी तो तेज भूठा सब कहा बुझाई जादुधान सुनसेन बनाई बस जहां तक पूरी बात उसको पता लगी खूषणों को ऐसे ही उन्होंने अपनी सेना बढ़ा दी जादुधान मन लोग सेना मुसाखरी सेना इकट्ठी थी घाये निश्चरण कर बरू था और ये सब निशाचर जो है उनकी सेना बरू झुंड की झुंड बना करके चलती है जिन सब अच्छे कज्जल गिरी जू था और ये सब जो है ऐसे हैं जैसे कि कज्जल गिरी हो मने गिर बने पर्वत कज्जल बने काजल के जैसे काजल के काले काले पर्वत हों और उनके पंखे रही रही। तो भी हों और पकरे जा रहे हैं तो ये कूद कूद करके भागते हुए चले जाते हैं जैसे कि पर्वत कूद रहे हों उड़ रहे हों इस प्रकार चले जाते हैं ये कहते हैं नाना दान नाना तारा वो सब तरह तरह की उनकी हैं और तरह तरह के निशाचर भी नाना प्रकार के आकार भी उनके हैं नाना युद्ध घोरे अ तारा और उनके अस्त्र शस्त्र भी बड़े भयंकर हैं तरह तरह के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए निशाचर धार के में अभी तो सब कथा चल रही है इस प्रकार के खरदूषण राजा हैं उनकी सबकी सेना है सेना वो के सेना उनके कितने लोग हैं उनके पास अस्त्र शस्त्र हैं लेकिन बालकांड तुलसीदास तो जी ने पहले ही बता दिया था कि खरदूषण कौन है सफल को तो मलकन जो दोष रही सुदूषण सहित तो ये रामचरितमानस की जो महिमा सुना रहे थे तुलसीदास तो तब तो कहते देखो इस रामचरित में क्या है सखर सुकोमल मंद हालासर सखर खर भी इसमें है लेकिन फिर भी रामायण बड़ी कोमल दोष रहित दूषण सहित यद्यप रामायण में कोई दोष नहीं है लेकिन दूषण तो है ही इसमें दूषण तो माने दूषण राक्षस खर दूषण यज्ञप रामायण में खर दूषण का वर्णन है लेकिन न रामायण खर है न दूषण है इसमें दोनों बातें है तो देखो ये काबिलों की बन गई इस प्रकार की हो गई इसके माने खर और दूसरों के माने क्या है खर के माने क्रूरता कठोरता और दूसरों के माने दोष के दूषण हो ही इसमें कि दोष हूं तो जो व्यक्ति का खरपन है और जो, जो दोष है व्यक्ति में यही निशाचर है इनकी कथा है अब जब ये खर और दूषण ये जब किसी व्यक्ति में होते हैं तो उनके भीतर पर उनकी सेना भी होती है तो राजकी सेना भी है अब जितनी सेना है ये सब कैसे हैं ये सब तो उसी के साथ में वचन है इच्छा है देश है झुलाट है झंझनाथ है, है, है ये सब जितने भी हैं उन्हीं खर के सब भाई बंधु उनकी सब सेना है उनकी सब सेना है निंदा पीड़ा है दूसरे के ऊपर पीड़ा पहुंचाना ये सब कठोर वचन बोलना निंदा करना अब ये सब कहां तक तो बताया जाए सब तरह इस प्रकार की उसकी अवांतर बत्तियां हैं खर की और दूषण की तो ये सब बत्तियां जो हैं ये सब के साथ इकट्ठी होकर के दौड़ती हैं भगवान राम की पराक्रमा करने के लिए लेकिन भगवान राम पर परमात्मा है ये सब वृत्तियां जब परमात्मा के निकट पहुंचती हैं तो वहां पर उन का संहार हो जाता है विनाश हो जाता है तो यदि कोई अपने हृदय में निरंतर भगवान का स्मरण करता रहे तो ये सब के जितने दोष हैं वो सब जैसे कि खदूषण की सेना मारी गई इसी प्रकार से ये सब नष्ट हो जाए भगवान का चिंतन करते करते उनके गुणानुवाद गाते गाते उनका श्रवण करते करते हृदय में ये जितने दूषित दूषण जितने हैं धोष वो भी घनष्ट हो जाए और जितना खर है वो भी दूषित समाप्त हो जाए खर्चा येगा कर खर्च खर मैने गदहा ये भी है संस्कृत में तो वो भी भाई अर्थ लगा लो थोड़ा बहुत अगर किसी को तो दिखाना हो तो हमारा जो खरापन है वो खराई ही है।, है खर कैसे बोलता है बड़ा फ्री वचन बोलता है।, है बस जैसे खर का वचन है तैसे खर वचन है उसमें क्रूरता है कटुता है परीड़ा है मिलाट आदि है ये सब जो है वो हो बस खर की तरह इसलिए बस, यह बस यही चीजें बस यही साक्षरिवतियां हैं बाहर तो कथा जो है वो तो कथा अपने स्थान पर है वो भी कथा सकते हैं। ये ना कहो कि अच्छा तो यही सब आज मैं मानूंगा इसके माने कोई त्रेता युग भगवान का अवतार नहीं हुआ था अब कोई प्रदूषण नहीं थे अब हम जान जानते हमारे भीतर प्रदूषण ऐसे नहीं है वो अपने भीतर प्रदूषण भी है और त्रेता युग् भगवान का अवतार हुआ तब भी प्रदूषण थे ये भी दोनों इस प्रकार से दोनों को ताजमेल अपने साथ साथ मिलाओ एक को छोड़ करके दूसरा दूसरे को छोड़ करके दूसरा ऐसे नहीं।, नहीं दोनों से एक ही होंगे ऐसा नहीं है दोनों है दोनों के ताजमेल मिला दूसरे ऐसे करके हैं तो ये एका युग में तो ये प्रदूषण इस प्रकार से आते हैं लेकिन बस इन कवियों की जो आध्यात्मिक कवि है जैसे दूसरी राष्ट्रीय है ये जब इतिहास का बड़ा भी करें लेकिन सब आध्यात्मिक रूप हो गया इतिहास ऐसे इतिहास में महाभारत की रचना करते हैं इतिहास का वर्णन करते हैं लेकिन वो सब इतिहास होते हुए भी सब अध्यात्म बन गया सब प्रतीक बन गए आंतरिक जगत की ऐतिहासिक शिक्षा बन गई साथ इसके करो प्रधान अध्यात्म हो गया और इतिहास उसके अवानतर अन्न मात्र रह करके उसका एक भाग रह, भाग रह करके छोटा भाग बन करके गया वाल्मीकि ने भी रामायण इतिहास लिखा लेकिन लिखता इतना इतिहास लिखा लेकिन उसके साथ साथ जो वो अध्यात्म बन जाए आध्यात्मिक ग्रंथ हो जाए इतिहास और इसी प्रकार से देखें कि यहां पर घटनाएं जो घटी है वो ऐतिहात्मिक नहीं है लेकिन आध्यात्मिक उससे भी ज्यादा ऐसे करके देखते हैं तो इसलिए सेना चलती है भगवान राम के पास तो इसी प्रकार देखें कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर के प्रदूषण मारे जाए तो भगवान राम को हमारे हृदयकानंद में आकर के दंधकारण्य में बात करना चाहिए वो जब हृदय हमारे बात करेंगे वहाँ रहेंगे तो ये प्रदूषण अगर आए हमें प्रकट हुए तो वो भगवान राम की उपस्थिति में मारे जाएंगे इसलिए कहते हैं कि नाना वाहन नाना कारा ये सब नाना प्रकार के बाहन सवालियों के ऊपर बैठे हुए माना इस नाना प्रकार के सवालियों का नाम नहीं लेते रथ के ऊपर हाथियों के ऊपर घोड़ों के ऊपर तो नहीं है ये सब और ऊँटों पर खच्चरों पर गढ़ों पर तो के ऊपर भी ये बैठे हुए ये है ये सैनिक लोग आते हैं और युद्ध करने के लिए चलते हैं नाना वाहन नाना चारा नाना युद्ध घर घोर तारा और तरह तरह के आयु धारण किए हुए हैं जिनमें की आगे नाम देंगे उनके बताएंगे कौन कौन से अस्त पत्र लिए हुए हैं धनुष है बाण तो है सोमत है इस प्रकार के गदाद है इस नाम नाना प्रकार के अस्त्र तरह तरह के लिए हुए ये सबके सब दौड़ पड़े है और फिर क्या करते हैं जो सूख न खा करी नी, नी, नी। और सबको रास्ता बताने के लिए उसने कहा कि तुम आगे आगे चलो बताओ किस तरह से बंद में गंड कारण में कहा किस तरह से बताओ चलते तो उन्होंने तो रास्ता पूछने के लिए और उनकी खुद खबर बताने के लिए उसको सूख आगे कर ली लेकिन सूपन सात लगती कहानी तो असुगम होता जा रहा सेना चल रही है उन्होंने जान बूझ करके उन्होंने अपने आगे कर दिया। तो सूप नखा आगे कर ली नी अशुभ रूप सुखी नाशा ही प्रयाग दिया तो उसका तो अशुभ रूप है नाशानी कटे हुए हैं तो जब अशुभ सामने होगा तो अशगुण होगा तो स्वयं भी उन्होंने अशगुण अपने सामने कर लिया और उसके बाद और भी उसको होने लगे अशगुण अमित हो भयचारी तो तमाम और अशगुण होने लगे सर्गाल बोलने लगो जो हाथों के जिन सवारियों पर बैठे हुए सैनिक जा रहे हैं वे सवारियां घोड़े टक्कर लगती हैं पैरों में गिर पड़ते हैं तो ये अशगुण होता है तो उनके जिन रसों के ऊपर झंडे लगे हुए हैं झंडों के ऊपर आकर के गिद्ध आकर के बैठ जाता आकर के तो ये भी अशगुण है ऐसे तरह तरह के अशगुन होते हैं सूर्य के चारों तरफ एक मंडलाकार आकृति बन जाती है आधी चलती है ये सब नाना प्रकार के अशुगुण है वहां पर होने लगते हैं और लेकिन ये लोग अशुगु की कोई परवाह नहीं करते चल दिए निशा करेंगे तो अशुगुण अशगुंधे अशुगुण अमृत हो गए कार्य लेकिन गन नम्रता नमृत तो विवृत्त लेकिन अशगुणों को अशगुंध गिनती उधर जाने नहीं देते वो तो चल दिए युद्ध करने की के लिए चल दिए लेकिन मुक्त के विवृष्ट हैं बता दिया अशगुन इस बात की सूचना दे रहे हैं कि इसे मारे जाएंगे जीवित बचेंगे नहीं लेकिन ये अशगुन की तरफ ध्यान नहीं देते चले जा रहे हैं और आगे इनके जैसे मृत्यु के मुख में जा रहे हों ऐसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं गर गए दर्ज जंगन दर्जा, दर्जा, उड़ाही अब ये दिखाते हैं कि ये जी जी जितने साढ़ लोग इनको युद्ध बड़ा युद्ध का मौका मिले पर सही बल्कि बहुत होते हैं तो बड़े उत्साह के साथ में उछलते कूदते हुए युद्ध करने चले जा रहे हैं अशगुन अमित हो ही भयकारी बड़े भयंकर असगुन उड़ाएं और गर गई सर गई गमन उड़ाही और देश कटित बड़े अतिहर्षाही वो अपनी सेना को देखते हैं जब वो देखते हैं हमारी इतनी विशाल सेना है तो उसको देख देख करके हर किसी योद्धा के मन में बड़ा उत्साह आता है बड़ी बल उनको दिखाई देता है बलवान होकर के श्रद्धा होते हैं और क्यों कहती है कि घर उठ भाई अब आपस में गरजते चले जाते हैं तो बोलते हैं अरे पकड़ लो दोनों भाई चलो अभी पकड़ते हैं और अभी मारते हैं उनको तो घर दो भाई और घर मारो की दूसरा कहता अरे क्या पकड़ना उनको भाव पकड़ते उनको मर लिया उनको और उनकी स्त्री को खवा लो ऐसे करके बोलते तरह हैं अपने अपने दोको मरना आता है ऐसे बोलते हैं जाते तो पूरी पूरी नरे मंडल रहा भगवान ने देखा दूर से अब आ जाएगा भगवान खड़े में वहाँ सेना को देखे तो सेना से चली तो जहां ये सेना चली आ रही है छलते कूदते हुए लोग चले आ रहे हैं तो आकाश में बड़ी धूल उड़ी हाँ जब इतनी की साल सेना चलेगी तो धूल उड़ती दिखाई भगवान तो ने दूर से ही देखा जब जब सूखनेथा चली गई तब तक चली गई लेकिन ध्यान रखा जब ये गई है कोई तो कोई प्रतिक्रिया जरूर होगी तो जगह वो गई थी उसी तरफ ये लोग देखते रहे बीच बीच में नहीं बैठे हुए तब तो थोड़ी देर में ज्यादा देर नहीं घंटे दो घंटे के बाद ही मैं वो सब सेना एना आ गई धूल उठते हुए दिखाई देव तो मंदल रहा आकाश में धूल भर गई सब जगह दिखाई देने लगा राम बुलाए अन्य जिसमें कहा तो बस फिर तो भगवान ने लक्ष्मण जी को बुला करके वो तो दूर अभी सेना पास नहीं आ पाई थी तभी लक्ष्मण जी को बुलाया अब बुलाया से मालूम पड़ता है जैसे की पहले बताया था लक्ष्मण जी बिल्कुल भगवान राम सीता जी के पास बिल्कुल पास नहीं बैठते थोड़ा दूर बैठते हैं इतनी दूर बैठते हैं कि वहां से भगवान की वो सकवाली भी कर सके और भगवान को जब बुलाना हो तो वो उनको बुलाने में भी आसानी रहे बहुत दूर भी नहीं और बहुत पास भी नहीं इतनी दूर लक्ष्मण जी बैठते हैं कहना तो में पड़ता है तो भगवान ने लक्ष्मण जी को पास बुलाया तो जहां पे लक्ष्मण जी पास आ गए राम बुलाए अनिल और लक्ष्मण जी से भगवान ये बोले कि ले जाने की जाओगिर कहा कि इनकी सीता को ले जाओ और उसी तार की किफागत कर इनको रखना और तुम गार के ऊपर रहकर के रखवाली रह करना इनकी और तो तुम वहीं पर रहना ऐसे करके इनकी सुरक्षा की व्यवस्था की कहा कि युद्ध होने से तो आज अब देखो धूल उठ रही है कि सातर लोगों की सेना आ रही है इनसे युद्ध करना पड़ेगा तो तुम सीता की रक्षा करो इनको बताओ और हम इनसे युद्ध कर देंगे इनसे हम लड़ने ऐसे भगवान ने कहा तो रहे सगड़ सुमितभ दानी और वहां सावधान भी रहना लक्ष्मण को सावधान कर दिया ठीक है देखो सीता जी की देखभाल रखना उनकी रक्षा करना और साखरों से बचे रहना वो अगर आए उन फिर करके साकर नाना प्रकार का रूप धारण कर लेते हैं तो तुम किसी के ऊपर विश्वास मत कर लेना और तुम उनको सावधान होकर के उनकी रक्षा करना कैसे भगवान ने लक्ष्मण जी तो सावधान कर दिया और स्वयं लड़ने के लिए युद्ध करने के लिए तैयार तो हो गए चले सभी श्री शरद धनुषानी तो लक्ष्मण जी ने भी अपना धनुष्वा सही कर लिया क्या इसकी रक्षा करनी है तो धनुष्वा उठाकर चढ़ा शुरू करके प्रत्यं तो चढ़ा करके तो धंस ठीक कर लिया और बाढ़ हाथ में उठा के पकड़ लिया और तो सीता जी को लेकर चल लिए और उनको जो है वह जाके इस पर्वत की दुकान में उनके भी तब बैठने के लिए कहा और आप द्वार पर खड़े होकर के धंस धारण किए उनकी रखवाली के लिए तैनात हो गए इधर राम ने किया तो देख राम रोड कल चली आ रहा तो भगवान ने देखा कि बस अब तो जितनी देर में ये सब काम हुआ उतनी देर में तो ये तो भारतीय दौर पर चले आ रहे थे तो सेना काफी निकट आ रही है बिल्कुल पास ही तादूषण की सेना आ गई तो बेहद करने को दंड चढ़ावा तो भगवान ने हंस करके अपना धनुष्यढ़ाया अब बिहस करते चढ़ाया कि मैंने भगवान ने कहा कि देखो कितने दिन हो गए अवारगी भी और चित्रकूट में दास करते हुए और वहां से में आते हुए जितना चौदह वर्ष का वनवास था वो अधिकांश समय तो गया, पर बीत गया और अभी तक निशाचरों को मारने की नौबत नहीं आ थी लेकिन अब आ गए, तो भगवान प्रसन्न हो गए अब निशाचर मारे जाएंगे तो प्रसन्न होकर के भगवान जो है उनसे योद्वाओं को मारने के लिए निशाचरों को हंस करके उन्होंने अपना कठिन कूदंड चढ़ा दिया उनका धन चढ़ा दिया चढ़ाने के मायने है धनुष के, के तरीका ये है कि धनुष के ऊपर जो डोरी होती है वो हमेशा बंधी नहीं रहती है <coughs> वो धनुष की डोरी को खोल करके उसी धनुष के लकड़ी में उसे लपेटते रहते हैं जब धनुष को काम में लाना होता है तब तो उस डोरी को दूसरे शरीर ऊपर एक शरीर में बंधी रहती है और दूसरे शरीर पर धनुष को दबा करके उसके ऊपर बांध देते हैं तो इसको डोरी को चढ़ाना कहलाता है डोरी कह गई अब धनुष तन करके तैयार हो गया अब उसके ऊपर रखो तब तो छोड़ा जा सकता है तब जब युद्ध के समय आ गया तब भगवान ने अपने धनुष को चढ़ा दिया तो बेहद कसम को दंड चढ़ावा ये तात्पर्य रहा अपना धनुष इस प्रकार चढ़ करके दूरी चढ़ा ली अब बस उसके ऊपर बांध रखने हैं और उनके ऊपर संघार मारने के लिए बांध छोड़ने हैं दे। अब देखो धनुष चढ़ा दिया और धनुष को चढ़ा करके भगवान ने लेकर के जैसे उसने उसके भीतर हाथ डालकर उसको कंधे के ऊपर धन लिया और दोनों हाथ खाली कर लिए और उसके फसान उसके बाद क्या करते हैं तुलसी रात की जैसे सब बड़ी बारीकी से सब्धि करे हैं हर रात एक एक चीज भगवान कैसे क्या करते हैं धनुष भी चढ़ाया उसके बाद फिर क्या करते हैं कठिन कोदंड कठिन चढ़ाए सिर जटजूट बांध होते हैं फिर तो भगवान ने धनुष तो, तो, तो, तो, तो लिया लेकिन उसके बाद में अपने सिर की जटाजूट बांधू जटा जुट अब बांधने के लिए दोनों हाथ चाहिए एक हाथ जटा नहीं बनेगी। तो जो की फैली हुई सब उनको समेट करके सिर के ऊपर जुड़े की तरह से चारकर लपेट करके और भगवान उनको बांधा जिससे कि जिस समय के अनियुद्ध करने से बाढ़ छोड़ जाए, तो ऐसा न हो कि जटाये आंखों के सामने आवे आपको सामने दिखाई न दे तो इस तरह से उनको बांध करके सिर के ऊपर इकट्ठा किया तो चटाएं जब उन्होंने बांधी तो कैसे भगवान दिखाई दे करते हुए कि तो मरकत शैल पर लड़क गामिन तो कोट ज्यो जुग भजत हो अब ये उदाहरण तो देकर के बताते हैं कि भगवान कैसे सुंदर लग रहे हैं अपनी जताओं को बांधते हुए वो बताते हैं ऐसा लगता है जैसे मरकत शैल पर जैसे मरकत मन का पर्वत और उसके ऊपर लड़क गामिन कोट जो और जैसे कि बिजली समझती हों और कोटियाँ बिजलियां चमक रही हों पर्वत के ऊपर मणि के पर्वत के ऊपर और फिर उसके ऊपर दो शर्त हों जो जुग भ्वजन जो और दो शर्त जो हों उन बिजलियों से लड़ रहे हों देखो अब ये सब के सब जो है भगवान के योद्धा है भगवान का वर्णन है इसलिए जितने भी उदाहरण हैं वो भी थोड़े अब ऐसे नहीं कि बस कमल कमल कमल कमल किनारे हो गया अब भगवान का नीलवर्ण का शरीर श्याम वर्ण शरीर उनका मरकट मण के पर्वत के समान होगा अब तुलसीदास को ऐसा दिखाई दे और उनकी जटाएं जो है वो हो ऐसे दिखाई दी जैसे कि पर्वत के ऊपर बिजली चमक रहे करो तड़ातर तो बिजली चमक रहे करो ऐसे उनके उनके जो तो सिर की जटाएं उनकी दिखाई दी और दोनों हाथों से जो उन जटाओं को समेट करके बांध रहे हैं ऐसे लगा कि दोनों हाथ जैसे कि भजन और वो सब उन बिजली से लड़ रहे हैं ऐसे करके उनको अब समय समय पर तुलसी राज को जब भगवान करीब दिखाई देता है जब कोमर मदुर दिखाई देता है तो ऐश्वर्य संबन्न भी शक्तिशाली जब दिखाई देता है तो महान शक्तिशाली भी दिखाई देता है उनको तो कटिप निशंग विशाल ही चापरे को सुधारी के जब विकास भगवान ने उसके बाद क्या कटिकस्म संघ कमर में अपना कर्कस बांधा विशाल भुज के हिचाब और उनके भगवान की आजान बाबू बड़ी बड़ी भजाएं हैं उनमें बाएं हाथ में उन्होंने अपना धनुष संभाला और विशुद्ध सुधार विशुद्ध बाढ़ और दाहिने हाथ में बाढ़ पकड़ा और दान लेकर के धनुष के ऊपर संभाला ये सब भगवान ने तैयार हो गई थी